इसके बाद रथ से निकलकर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की वंदना की, फिर हाथ में धनुष ग्रहण कर और भूत गणों से विदा होकर वे अपने-अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए, क्योंकि शंकर जी के बाण से भस्म हुआ त्रिपुर महासागर में निमग्न हो चुका था, जो मनुष्य विजय प्रदान करने वाले इस रुद्र विजय का पाठ कर उसे भगवान शंकर सभी कार्यों में विजय प्रदान करते हैं जो मनुष्य पितरों के साधुओं के अवसर पर इसे पढ़कर सुनाता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाले अनंत पूर्ण की प्राप्ति होती है यह रुद्र विजय महान मंगल कारक पूर्ण और संतान प्रदायक है इसे पढ़ और सुनकर लोग रुद्र में चले जाते हैं। इस तिप्रो पाक्ष्यान में तिप्रोदाह नामक 140वां अध्याय संपूर्ण हुआ 141वां अध्याय पुरुर्वा का सूर्य चंद्र के साथ समागम और पित्र तर्पण पर्व संधिका वर्णन तथा श्राद्ध भोजी पितरों का निरूपण ऋषियों ने पूछा सूत जी इलानंदन महाराज पुरुर्वा प्रतिमास की अमावस्या को किस प्रकार स्वर्गलोक में जाते ह� अपने पितरों को कैसे त्रिप्त करते हैं उन बुद्धिमान नरेश के इस प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं सूत जी कहते हैं ऋषियों पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मदसूदन से यही प्रश्न किया था उस समय भगवान ने उन सूर्यपुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतला रहा हूँ आप लोग ध्यान देकर सुनिए स्वर्ग लोक में उसका बुद्धिमान चंद्रमा के साथ संयोग उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्ध तथा पित्र तर्पण के बाद विस्तार पूर्वक बतला रहा हूं सौम्य वरहिषद काव्य तथा अग्निस्वाक्त संज्ञक पितरों और नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूर्य और चंद्रमा जिस समय अमावस्या तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं उस समय वह प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाता है और वहां माता महा नाना और पिता मह बाबा दोनों को अभिवादन कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है चंद्रमा से अमृत के छरण होने पर उससे परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटता है किसी महीने में स्राद्ध करने की इच्छा से इलानंदन विद्वान पूर्वा स्वर्ग लोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गया और दो लव मात कुहु अमावस्या में उसने दोनों को स्थापित किया क्योंकि पित्र व्रत में जब सिनीवाली का प्रमार थोड़ा तथा कुहु अमावस्या प्रशस्त मानी गई है अतः कुहु का समय प्राप्त हुआ जानकर वह पितरों के उद्देश्य से कुहु की उपासना करता है उसकी उपासना करने के पश्चात वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भी प्रतीक्षा करता है वहां रहते हुए उसे पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से स्वधा रूप अमृत प्राप्त होता है चंद्रमा की पंद्रह किरणों से सधामृत का चरण होता है कृष्ण पक्ष में साध्य भोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बड़ा प्रेम रहता है तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं पुरुरवा तुरंत अभिक्षरित हुए उस उत्तम मधु को पितृ साध्य की विधि के अनुसार साध्य के समय पितरों को प्रदान करता है इस प्रकार वह उत्तम स्वधाम्वर्त से सौम्य, बरहिशद, काव्य तथा अग्निस्वात पितरों को त्रप्त करता रहता है, महर्षियों ने रित्व को अग्नि बतलाया है और रित्व को समवत्सर भी कहते हैं। उस सम्मस्त्र से रितु की उत्पत्ति होती है और रितुओं से उत्पन्न हुए पितर आर्ताओं कहलाते हैं आर्ताओं और अर्धमास पितरों को रितु का पुत्र तथा रितु स्वरूप पितामह और अमावस्या को सम्मस्त्र का पुत्र जानना चाहिए प्रो और पंच रूप देवगण ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं सौम्य बरहिशद का� पितरों के ये तीन भेद हैं इनमें जो गृहस्थ यज्ञ करता और हवन करने वाले हैं वे आर्तव पुराण में वर्षशत नाम से निश्चित किए गए हैं गृहस्थ शास्त्र में और यज्ञकर्ता आर्तव हैं को कहा जाता है अब को सुनिए इसमें अग्नि संवत्सर सूर्य परिवत्सर सोम इडवत्सर वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सर हैं ये पंचाब्द युगात्मक होते हैं समय अनुसार इन पर स्थित हुए चंद्रमा अमृत का चरण करते रहते हैं ये देव कर्म कहे जाते हैं जब तक पुरुरवा वहां रहता था तब तक वह जो सोमप और उष्मप पितर हैं उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का चरण करते हैं और वह सोमपई पितरों को सुधा अमृत रूप से प्राप्त होता है इसलिए वह अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होता है इस प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्य देव अपनी एकमात्र सुषुम्णा नाम की किरण द्वारा उन सोमपायी चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं इस प्रकार सूर्य सुषुम्णा द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कलाओं को दिन के क्रम से थोड़ा-थोड़ा करके पूर्ण करते हैं चंद्रमा की कलाएँ कृष्ण पक्ष में छींड हो जाती हैं और शुक्ल पक्ष में वे पुनः पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूर्णिमा तिथि को श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है पहले देवगण चंद्रमा से स्रावित हुए अमर्त को पीते हैं, उसके बाद सूर्य भी सोम का आपान करते हैं, सूर्य अपनी एक किरण से पंद्रह दिनों तक सोम को पीते हैं और पुनः दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा कर सुसुम्णा किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इस कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं � चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः 15 दिन तक क्षीण होते रहते हैं चंद्रमा की इस प्रकार की समृद्धि और ह्रास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आश्रय से होते हैं इस प्रकार सुधामृत स्रावी 15 किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक एवं पितृमान कहे जाते हैं इसके बाद अब मैं पर्वों की जैसे गन्ने और बांस में गोलाकार गांठें बनी रहती हैं वैसे ही वर्ष मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के भेद हैं ये सभी पर्व की ग्रंथियां और संधियां हैं प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद द्वतिया आदि 15 तिथियां होती हैं क्योंकि अज्ञा आदि क्रियाएं पूर्व संधियों अमापूर्णिमा पर्व की तथा प्रतिपदा की संधियों में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के दो लोगों पर्वकाल कहा जाता है, तथा राका के दूसरे दिन में आने वाले दो लोगों को पर्वकाल जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अप्रान्हिक काल के व्यतीत हो जाने पर सायं में प्रतिपदा के योग से जो काल आता ह उसे पूर्ण मासिक कहते हैं सूर्य की रेखा विषुव के ऊपर में स्थित होने पर युगांतर कहलाता है उस समय चंद्रमा लेखा के ऊपर स्थित युगांतर में उदित होते हैं इस प्रकार जब चंद्रमा और व्यतिपात परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहें तो उस समय सूर्य के उदेश से उस समय को देखकर गणना करनी चाहिए उसे सत्क्रिया काल नामक छठा काल कहते हैं शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि की संधि में जब पूर्ण चंद्र उदय होते हैं तब उसे पूर्णिमा कहते हैं इसलिए चंद्रमा पूर्णिमा की रात में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं पूर्णिमा तिथि की ह्रास वृद्धि होती रहती है अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्र दिन में पूर्णिमा में दिखते हैं तो वह तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है यदि दूसरे दिन प्रतिपदा का योग होने में चंद्रमा की एक कला ही हो गई तो उस पूर्णिमा को कहते हैं यह अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है, क्योंकि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं, इसलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उस पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम से अभिहित किया है। कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं रात्र को जब सूर्य और चंद्र एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं, तब उसे